मुस्कुराते आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए पानीपत से हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़े हैं ग्लोबल सब मीट में आए हुए हैं तो आप सभी से मुलाकात करेंगे अपनी आवाज के माध्यम से तो सबसे पहले धर्मवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी, जी जी जी और जो जगदीश प्रसाद जी कैसे हैं आप जी जी जगदीश जी, जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए वर्तमान समय में आप क्या करते हैं जी, जी जी मैं पर्सन और अभी सामाजिक गतिविधियों में जी जी समाज में इस अपने ब्राह्मण संस्थाओं में संगठनों में मैं बारा खम्बा रोड ऐसी चालीस साल के बाद रिटायर हुआ तो वहाँ आपकी स्पेशलिटी क्या होती थी मेरा सुपरविजन थी सारी असिस्टेंट था मैं अच्छा अच्छा चलिए वहाँ के कुछ अनुभव साझा कीजिए हमारे सभी श्रोता दिल्ली में जो जॉब किया है सबसे बड़ी खुशी तो मुझे वहाँ एक सौ चालीस देशों के आदमी दिल्ली में रहते हैं ये बड़ा शोभा जी दूसरी बात ये की वहाँ दिल्ली दिलवानों की आनंद महसूस करता है क्योंकि <laughs> तो, तो, तो, तो, तो, मैं के प्रिय। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे यार दोस्त थे मेरे और जो चीफ चीफ थे डिपार्टमेंटों में सबके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक नहीं लगा मुझे एक दो तो बार से हाल में घूमने का मौका मिला यार दोस्तों में आए दिन पार्टियां और इंग्लाइन तो रहता था बल्कि मेरा सौ है कि मैं चालीस साल ऐसी घर में हूँ मुझे महसूस नहीं हो रहा मैं दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ ट्रेन मुझे ऑफ कर दो दफ्तर में जाऊँगा वहां बहुत मतलब आनंद मिलता था जहां भी गया आनंद हर जगह जी जी बिना लालच के बिना टेंशन के हमें जैसा मतलब मैंने सोचा ना मुझे वैसे ही मिला हम्म और मैं इस माउंट ऑप्यू में जब भी आया हूं ना चौथी बार आ रहा हूँ मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सड़क की अनुभूति हो रही हो हुँ. हर जगह नया मिलता है जब भी आता नया मिलता है और ये लोग जो काम करेंगे जो यहाँ रहते हैं बड़े जी ठीक <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद जो अनुभूति आप कर रहे हैं उस अनुभूति को क्या समझते हैं कैसे उसको बयां कर सकते हैं अपने शब्दों में जैसे स्वर स्वर शौर। शौर। के समान है यहां के और है और की जो ना ये तो ऐसा लग रहा था में हम बिल्कुल भगवान से मिल के आ रहे हमारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा सुरख के समान है hmm. और जो भी हम अंदर मिलते हैं दीदी यहाँ बच्चे बड़े छोटे बड़े सभी मुस्कुराट के साथ और प्रेम के साथ मिले फर्स्ट इंटरेस्ट इज द लास्ट इंटरेस्ट जी जी जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत ही सुंदर अनुभव आपने किया है और मैं चाहूँगा कि इसी अनुभव को अपने साथ रखें और दूसरों को भी ये अनुभव साझा करते हुए उन्हें यहाँ लाने का प्रयास करें बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुनाए हैं रेडियो मधु 1.07.8 एफएम पर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप तो आइए कृष्णा कुमार जी से बातें करेंगे अभी जी नमस्कार कृष्णा जी कैसे हैं आप जी जी जी अपने बारे में बताइए आप मैं कुमार एस पी जी सी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ अभी कार्यरता हूँ मैं और मेरा जो डिपार्टमेंट है एज ए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है तो मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ और तो बहुत अच्छा लगा मैं आपके संस्था में आया काफी संस्था में मैं पहले भी आया था और बार आया हूँ तो आज हमने राजयोग सीखा है और राजयोग में हमने सीखा है हम जिंदगी का बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारे को और यहाँ का मॉल यहाँ का एटमोसफियर हमें बहुत पसंद आया और हम हरियाणा से आते हैं वहाँ से और यहाँ में हमने बहुत फर्क लगा क्यूँ यहाँ पे सभी दीदिया है सभी सर हैं सभी आप भाई लोग हैं बहुत अच्छा मुस्कुरा के बात करते हैं और बहुत अच्छा फील होता है हमें यहाँ आने के बाद और सीखा है तो हमें मालूम पड़ा है कि आत्मा क्या चीज है पहले हम अपने आप को आदमी समझते थे सारी चीजें थी लेकिन आज आगे हमारे यहाँ आगे मालूम पड़ा है कि हम अलग हैं आत्मा अलग है काफी कुछ सीखने को हमें को यह मिलता है और हम दूसरी बार आए हैं कोशिश करेंगे आगे भी हम बार बार आए बहुत अच्छा लगता है हमारे को यहाँ का है यहाँ तो सिस्टम समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगा कि आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ बातें बताइए हमारे श्रोता बंधुओं को आ, प्रोफेशन में हम बिजली डिपार्टमेंट में है रहे हैं और हम आप लोगों के लिए सभी के लिए बिजली की सेवा देते हैं <laughs> तो हमारे डिपार्टमेंट में बीस साल ऐसी कार्यरत हूँ जी और वहाँ तो हमारा इमरजेंसी भी ठूक रहता है हम तो जब भी आते हैं जब हमारा काम खत्म होता है तो हम काम में बिजी रहते हैं वहाँ पर अच्छा अच्छा आ, तो काफी जिम्मेवारियां रहती है हमारे काम की मटेरियल भी प्रोवाइड करवाना है काम भी करवाना है और हमारा तो एक इरादा रहता है कि मशीन को चलाना है जो भी जैसा भी जिस भी में हो मशीन को चलाए सबसे पहले हम प्रोडक्शन पैदा करें जितना भी हो सकता है दिल से काम करते प्रोडक्शन पैदा करने की हमेशा कोशिश करते हैं। काफी बीस साल का एक्सपीरियंस रहा मेरा काफी मैं प्राइवेट कंपनी में भी एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ भी हमने काफी दिल से काम किया हम्म बहुत अच्छा फील होता तो हम यही कहेंगे की तो बहुत अच्छा रहा हमारा बड़ा अच्छा रहा काम कर देगा भी और काम में मन लगा के काम करने का मेरा को बहुत अच्छा दिल करता है हमेशा मैं जब भी जो भी काम करता हूँ 100% एफिशिएंसी के साथ करता हूँ चाहे जी, जी, जी. आपको सुनना हो चाहे किसी को समझना हो और चाहे मेरे को खुद को काम करना और खुद को समझ के काम करना हो मेरा एक आदत रही है मैं एफिशियंसी से 100% परसेंट से काम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा और यही मैं सभी को प्रेरणा देता हूँ जो मेरे बच्चे आते हैं हमारे साथ अपरेंटिस भी आते हैं और कोई आते आते हैं उनको भी हमेशा यही कहते हैं कि अगर काम करो तो करो, तो काम करो करो करो तो आप आप दिल दिल से से और की गहराइयों सक्सेस जी जी जी कृष्ण कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जहाँ तक हम लोग बिजली की बात करें तो अभी अल्टरनेटिव जैसे सोलर एनर्जी वगैरह की बात चल रही है और सोलर प्लेट लगा के बिजली फुल पूरी तरह से जो है घर में बिजली आ जाएगी तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सोलर का एक बहुत अच्छा उत्पादन है के हिसाब से लेकिन उसमें पोल्यूशन नहीं है और हम जो कोयले से बढ़ाते हैं उसमें काफी पोल्यूशन है उसमें, है। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें और मेंटेनेंस भी ज्यादा है वर्क भी ज्यादा है उसके अंदर सबसे भी डिपार्टमेंट के लिए काफी रहते हैं और सोलर का एक वन टाइम का खर्चा है और उसके बाद प्रोडक्शन अच्छी है लेकिन इसमें थोड़ा एरिया ज्यादा लेता है घूमने का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम देता है अच्छा अच्छा और उसमें जो सोलर से बढ़ाते हैं कोयले से हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे के बारे में मुझे मालूम है तो इसमें एरिया तो होता ही होता है लेकिन इसमें खर्चे काफी होते हैं अच्छा अच्छा। पोल्यूशन हाँ। थोड़ा सा ज्यादा होता, होता है दोनों चीजें हाँ। उसकी वजह सोलर की वजह लेकिन इसमें काफी पोल्यूशन कम करने के सिस्टम भी काफी लगाए है कोशिश करती है सरकार भी की इसमें पॉल्यूशन कम से कम हो क्यूँकी पॉल्यूशन की ऑनलाइन डाटा जाता रहता है इसीलिए सरकार भी काफी जोर देती है की जितना भी हो सकता है सरकार पूरी जी जी जी चलिए कृष्ण कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो हम लोग बिजली तैयार करते है कोयला से तैयार करते है इसमें प्रदूषण का जो है चीजें सामने आ जाती है और खर्चा भी बहुत आता है इसके बेट में सोलार एनर्जी अच्छी है जहाँ पर किफ़ायती भी होता है एक टाइम इन्वेस्टमेंट होने के बाद और पोल्यूशन भी ज़ीरो है तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है लेकिन बस इस पे हमें जो है ठीक से समझना है इसका मेंटेनेंस कैसे करना है क्या क्या चीज़ें हैं तो एक बार आप इस अनुभव को अगर कर लेते हैं और आप अपने घर की बिजली फ्री कर लेते हो तो ये एक बहुत बड़ा जो है योगदान हो सकता है पर्यावरण के लिए भी और आपके किफ़ायती के लिए भी तो आई आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा मैसेज कृष्ण कुमार जी क्या देना चाहते हैं आप हम ये देना चाहते हैं सर आप बिजली तो के मामले में अगर घर घर में सोलर लगाएंगे तो आपका घर का प्रोडक्शन से पैदा हो सकता है आप घर की बिजली सोलर से यूज कर सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये कि अगर सोलर की बिजली यूज करेंगे तो बहुत बेस्ट रहेगा इसमें अल्टरनेटिव क्या क्या है कैसे हम लोग समझे ये सोलर का है और इसमें बहुत सारे अलग अलग मशीन्स या पैनल्स निकले हुए हैं थोड़ा सा उसका डिटेल अगर कुछ हो जानकारी तो बताइए सोलर का तो एक सीधा ही सिस्टम है सोलर में तो जैसे आप प्लेट लगाएंगे और उसमें आजकल जो आपके पास इन्वर्टर बैटरी पहले से है उसमें भी आप एक एक्सचेंजर लगा सकते हैं तो आजकल तो बाजार में सोलर के सिस्टम गहरा आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर का ही है अच्छा आप उस डायरेक्ट बैटरी लगाओ और आपको डायरेक्ट बिजली मिलेगी हम्म हम्म। उसमें कोई और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको डायरेक्ट वहीं से आजकल तो खेतों में ट्यूबवेल भी सोलर के लगे हैं। हम्म है आप दिन में आप आराम से उनको चला सकते हैं और घर में तो बहुत अच्छा विकल्प है आप अगर आपके पास लाइट भी है वैसे सोलर दो तो टाइप से भी लगता है ऑन ग्रेड ऑन ग्रेड भी लगता है आप दिन में बिजली को बेचो और शाम को आप ले सकते हो उधर से और वैसे भी बाकी ये होता है कि सोलर घर में के जो इन्वर्टर है वो कम्प्लीट का चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और बहुत ही सुंदर अपने अनुभव को साझा किया आपने कृष्णा कुमार जी थैंक यू आप सुनाए रेडियो मधु वन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कर दे रहो। the धर्मवीर जी स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्कार जी बढ़िया जी जी जी क्या करते हैं वैसे आप सर मेरा का डिपार्टमेंट था अच्छा अच्छा और हमने लोगों की सेवाएं करी है पानी पिलाने सरकार की तरफ से हम्म हम्म वाह साफ़ सुथरा पानी पिलाने का ऐसी पाउडर इस बीमारी तो वो, वो नाम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल धर्मवीर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और यहाँ आकर आपको कैसे लग रहा है थोड़ा यहाँ का अनुभव सुनाइए यहाँ आकर बहुत बुढ़िया लग मेरा तकरीबन तीसरी बार का चक्कर है ये और जैसे हम आते हैं यहाँ तो हर बार नया अनुभव हम्म hmm, hmm, hmm. और यहाँ आने के बाद ये नहीं होता मैं कहीं किसी स्थान पे हम जाते हैं तो ये होता है कि यार यार हमने पहले देख लिया वो hmm, लेकिन यहाँ मन नहीं बरता जब भी आते हैं नया बढ़ता हैं और <laughs> सबसे बड़ी बात यहाँ का जो वातावरण है ना <laughs> स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत बढ़िया मैं तो लोगों को ये कहता हूँ जो यहाँ नहीं आया तो वो न आना चाहिए और ये देखनी चाहिए का खाना पीना रहना और इन लोगों की जो कार्य प्रणाली है वो तो बहुत ही बढ़िया है कहीं भी आदमी को इतनी होने देते बिल्कुल भी यहाँ की ये बड़ी खासियत है कि हम जैसे कहीं ऊपर पहाड़ पर पे चले गए कल तो वहां भी हर जगह खाने का पानी का सब इंजाम इन इनके तरफ से बिल्कुल तैयार मिलता है और शुद्ध खाना मिलता है और स्वास्थ्य के लिए हवा पानी दोनों चीजें खाना बिल्कुल सारी चीजें बढ़िया मिलेगी जाए मेरे थोड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका धर्मवीर हाँ। जी चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ हमने धर्मवीर जी को उसके पहले आपने कृष्ण कुमार जी को और उसके पहले आपने योगेश प्रसाद जी को सुना तो निश्चित तौर पर इनके अनुभव जो है आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन में एक ख्याल तो आया होगा कि हमें भी ऐसा अनुभव करना चाहिए तो ज़रूर उस ख्याल को जो है मजबूती दे और ज़रूर एक बार आप भी इनकी तरह माउंट आबू शांति बनाकर इस अनुभव को अपने लाइफ में कैप्चर करें ऐसे शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए और फिर हमारे इन तीनों मेहमानों को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांति